IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है पहेलियों पर आधारित कार्यक्रम आओ क्विज करें आज की पहेली है छोटी सी नन्ही सी है पहेली, पहेली पहेली पहेली पहेली ओ जी पहेली।, पहेली पहेली प करती रुको रुको भाई रुको पूछते हैं पूछते हैं पहले भी पूछते हैं मसी पहेली सुलझाने में बहुत मजा आता है सच्ची जितनी मुश्किल पहेली उतना ज्यादा मजा तो ठीक है आज मैं सबसे ज्यादा मुश्किल पहेली पूछूंगी सबसे, सबसे, सबसे मुश्किल सबसे मुश्किल कौन सी पूछूं कौन सी पूछूं कौन सी पूछूं हां याद आ गई कौन सी कौन सी कौन सुनो छोटी सी नन्ही सी है पर काम ये करती बड़े-बड़े ये मजदूर ये सैनिक मुश्किल लाख पड़े ये बड़े चढ़े इसने रानी बनकर भी ना सीखा करना कभी आराम सीख सको तो इस से सीखो मिल जुल कैसे करते काम गया गया। अच्छा मैं दोराओं हाँ दोराओं छोटी सी नन्ही सी है पर काम ये करती बड़े बड़े गया गया। सोचो सोचो ये मस्तूर ये सैनिक मुश्किल लाख पड़े ये बड़े चढ़े बताओ ये क्या है इसने रानी बनकर भी ना सीखा करना कभी आराम सीख सको तो इससे सीखो मिलजुल कैसे करते काम हम्म बहुत चल रहे थे ना मां सी पहेली पहेली लो आ गई पहेली <laughs> सोचो सोचो तुम्हारे आसपास भी हो सकती है क्या पता अभी भी हो ये क्या है वर्चुअल सैनिक हां मस्तूर सैनिक रानी भी है छोटी सी भी है ही कैसी बात है अरे हां ये तो चींटी है चींटी हां चींटी चींटी चींटी हाइम में चलकर काम करती है शाबाश बिल्कुल ठीक छोटी सी नन्ही सी चींटी छोटी सी नन्ही सी चींटी काम है करती बड़े-बड़े काम है करती बड़े-बड़े ये मजदूर ये सैनिक होती ये मजदूर ये सैनिक होती मुश्किल में भी बड़े चढ़े मुश्किल में भी बड़े चढ़े चींटी ने रानी बनकर भी चींटी ने रानी बनकर भी ना सीखा कर ना आराम ना सीखा कर ना आराम चींटी से हम सीख है सकते चींटी से हम सीख है सकते मिलजुल के कैसे करते काम मिलजुल कैसे करते काम मिलजुल कैसे करते काम मिलजुल